करते पढ़ते तुम्हारा देह बल जाता है हंसते खेलते ध्यान हो जाता है फिर भी ब्रह्म विचार की जरूरत पड़ती है इसीलिए गोरखनाथ कहते हैं हसीबो खिलीबो गरीबो ध्यान आहार बोलो बोलो कैसा है आप क्या है इन्यान इन्यान क्या बोलो जोर से हसीबो ऐसा नहीं हसीबो फिल्म में बार बार दोहराता हूँ मुझे क्षमा कर देना कई नए लोग हैं और आप भी पुराने होते हुए भी नए नए हैं पक्का नहीं किया तब हसीबो हाँ। खेलीबो हसीबो खेलीबोधरीबो ध्यान अहरनिश अतिबो ब्रह्म ज्ञान खावे पीवे न करे मन ध्यान असली मजा वो नहीं और सिनेमा में दिखा दो परसेंट या पांच परसेंट प्रेम है तो नब्बे पंचानबे परसेंट मोह है वो प्रेम तो है लेकिन उस पर लेबल प्रेम का है अंदर से चेष्टा मोह की है यहाँ यहाँ चेष्टा प्रेम की है यहाँ निर्विषय आनंद आता है प्रारंभ में विषय का सहारा लेना पड़ता है कीतन का ध्वन का जब का ढोलक का बाद में निर्विषय आनंद आने लग जाता है निर्विषय आनंद जो है ना वो प्रेम स्वरूप परमात्मा का है वो हसते खिलते प्रसन्न होते होते जल्दी हो जाता है कभी विरहिर में भी फायदा हो जाता है मीरा कभी नाचती थी कभी रोती थी कभी हंसती थी रामतीर्थ भी भजन लिखते है जंगल में जोगी बसता है घर रोता समझा के नहीं जैसे तुम्हारा वो नदी में ट्रैक्टर नाच रहा था ना जंगल में जो की बस ये राम तीर्थ के बनाने से बना देते हो तुम्हारी बात बता दूंगा लोगों को जो मुंबई में क्या डरता हूँ तुम्हें तो पांचवे मार्च ऐसी कुछ क्या मारा था अम्बेसडर होटल में आग लगी थी तब की बात बता दूंगा लोग तो गाता मोला मतवाला जब देखो भोला भला है मन मन का उसकी माला है फिर मारा आप गयो आजे धोलमारा ठाकुर जीना अर्पण थी वो सब उसका छूट जाता है मन मन का उसकी माला है तन उसका एक शिवाला है जब देखो भोला भाला है जंगल में जो भी बसता है घर रोता है ग हंसता है दिल उसका कहीं नहीं मन में चैन आता हो शांति का एहसास होता हो जब आपके भीतर की मस्ती आती है ना तो समझो आनंदमय कोश पांचों पर्दों के भीतर वृत्ति जाती है तभी आनंद आता है तुम तो अन्नमय कोश में होते तो ध्यान नहीं लगता अन्नमय कोश में होते तो ध्यान नहीं लगता अन्नमय कोश में जब व्यक्ति होता है उसको हटाने के लिए प्राणायाम कराया जाता जय जय वो प्राणमय कोष में आता है प्राणमय कोश में जो आ जाता है ना सार्थक वातावरण आ जाता है ना प्राणमय कोष में फिर भावना के कुछ शब्द उचारे जाते हैं तो आदमी मनोमय कोष में आ जाता है फिर हाँ हाँ आनंद आनंद फिर कुछ योगी आनंद के संकल्प फेंकते है कुछ आपका भीतर का श्रद्धा फिर आनंद में कोश में आ जाता है कोश प्राण में कोश मनोमय कोश विज्ञान में कोश फिर बुद्धि में आदमी बैठता है तो ऊपर से आता ठराका इधर उधर देख कर क्या मिलेगा बाबा तुम भीतर वाले को देखो बाहर से ये विद्या समझ में नहीं आएगी आखे खोलना होना है आधी आधी तो बुद्धिमय कोष से भी आप आगो अन्नमय कोष से हटाना हो तो प्राणायाम कराए जाते हैं प्राण मय कोष से हटाना हो तो भावना करी जाती है और मनोमय कोष से हटाना हो तो उपदेश दिया जाता है और फिर विज्ञान में कोष से हटाना हो तो फिर कुछ और भी हो तो बाबा जय जय खुशता नंगम नंगा है वो योगी क्या फिरता है? कैसे फिरता है नंगा पांच कोष जो है ना उससे वो अलग भीतर फिरता है नंगा हो जाता है देह का अध्यास भूल जाता है अन्नमय कोष प्राणमय कोष मनोमय कोष विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष से वो अपना पिंड छुड़ा लेता है कुछ फिरता नंगम नंगा है नैनो में बाती गंगा है कौन सी गंगा ज्ञान की गंगा सर्वे खल विदम ब्रह्म रूप उसी के है ropa के बाद उड़ जाओगे चौह पास उसी के पंछी आते दरिया गीत सुनाता है हरा हर राजा ही सो चंगा है दिल रंग भरा मन रंगा है चुंडाला सोचती है कि जो कर्म आ गया ठीक है मन में तो सत्य का रंग भरा है लेकिन बाहर से कुछ करना है ना चुंडाला ने कहा कि मैं कुम्भ ऋषि मेरा नाम है नारद का बेटा हूँ और ब्रह्मा जी का पोता हूँ मैं मृत्यु लोक में नहीं रहता राजा मैं तुझे जानता हूँ शादी के वक्त तुमने बड़े शादी की थी और तेरी पत्नी इतनी मूर्ख नहीं थी जो तो उसकी बातें सुनकर नमाना और इधर जंगल में आ गया है तेरी पत्नी का नाम छुंडाला था और उसके जंग पर ऐसा चिल्ला था वो ऐसे की ऐसे की बोले बाबा तुम तो भगवान हो और विनाश ला की ज्ञान हजम नहीं होता बाबा तो वचन लेगा के आने का हां बोलो तो हम जाएंगे तो हमने वचन दे देगा अच्छा जाऊंगा अब तो तुम जाओ तो हरिद्वार से वचन लेगा तो, तो हम वहां से लौटे उनके आरामगढ़ होते होते आए तो हमको जाना हमने पूछा कि इधर से जाएंगे तो दोस्तों होके जाना पड़ेगा तो कितना किलोमीटर होगा बोले बाबा जी जिस रास्ते आए उसी रास्ते जाना पड़ेगा पक्का रोड है और चौरासी किलोमीटर होगा बस ही और एक और दूसरा कोई रास्ता बोले दूसरा रास्ता तो है चौंतीस किलोमीटर का कच्चा है बारिश है और नदिया अभी तो बहती होगी चौतीस किलोमीटर गाड़ी नहीं जा रहे। नहीं को कोई नहीं जावे गाड़ी कोई नहीं जाए तो कोई जावे ऊँट लाड़ी जावेट उठ जावे ऊट जाए हाँ, तो अंदर से हमारे मन नहीं कहा लोग बोले गाड़ी नहीं जावे बोला गाड़ी जावे करते हुए हमारी हाँ गाड़ी को हमने वो बाजू मोड़ा तो इन लोगो ने ट्रेक्टर लेकर सड़क चौरासी किलोमीटर वाले मैं तो उधर नहीं जाऊंगा तो ये लोग विदा करने को आए तो उनके मन में गया आगे के बाबा जी की गाड़ी कहीं फंस न जाए चलो आगे आगे ट्रैक्टर ले चले आगे राम लखनपुनी पाचे तो ट्रैक्टर लेके चले ट्रैक्टर एक नदी आई उसमें से ट्रैक्टर तो पार हुआ चेचू करता हुआ दूसरी नदी आई उसमें से भी पार हुए खाली नदी नहीं आई रास्ते में कच्चा रास्ता और कितना नडियो में पानी और गाड़ी तो यू नागिन जैसी चले सिर्फ खा जाते बारह माइल का रास्ता ऐसा कच्चा था और बारिश जिस दिन हम निकले उस दिन बारिश वो जो नदी थी ना आप लोग को याद रहेगी ना नदी मोरल अब मोरल नदी तो साबरमती नदी से कम पानी नहीं था है। अपने इस हिस्से में जो पानी ना उससे पानी उसका थोड़ा ज्यादा होगा कम ना होगा उस दिन का और पानी का बहाव इससे ज्यादा था और पानी काटता था, था नीचे जमीन शर्त लगाने में जीता हूँ एमपी कौन होगा ऐसे करके साढ़े पाँच हजार की शरत लगाई गाली टोपी वाला होगा कि धोली वाला होगा बोला धोली वाला होगा लग गई शरत साढ़े पांच हजार जीता और मिनिस्टर कौन होगा ऐसी शरत लगाई तो बाईस जीते आठ हजार जीत के बैठा ऐसा शरत लगाने ऐसे का आठ हजार और ये जो मेरा मकान है जमीन अभी जो लिया है बाबा जी ने पैर घुमाया वो मकान का उद्घाटन जो किया वो मकान और जमीन हम दे देगा कोई भी अम्बे सडर में ऐसी करके देखा ऐसा चल खेलाओ लेकिन कोई मैदान में ग्राहक आया नहीं नदी भी थोड़ी मोरल नदी मोरल है मोरल तो ये बात दोराने का एक विनोद मिल जाता है और दूसरा योग के प्रति आदर बन जाता है जय जयराम जीव योग खाली भगवान को पाना नहीं योग तो मोरल में से भी पार कर देता है, है? रात अंधियाारी हो घन घटाएकारी बस में जाओगे ना तो क्या करोगे धुमधक धुम धुम थक धुम धुम धुम फल इतना नहीं कि मॉडल में से हमेशा घर निकले योग का फल यही नहीं ये तो है तो योग का थोड़ा खिलोना है योग का फल कि सदियों का बिछड़ा हुआ जीवात्मा परमात्मा के छाती पर खेलने लग जाए यद गिवर्तन ते तद धाम परम जा जाने के बाद लौटता नहीं ऐसे परम धाम में पहुंचा देता योग योग समान बल नहीं सांख्य समान ज्ञान नहीं लेकिन हमको उस योग की आखिरी भूमिका का महत्व या पता या उसकी समझ नहीं आती है उस योग के द्वारा ये छोटी मोटी बातें योगियों की नजर में करने में बड़ी परिश्रम होता है उनके ऊपर प्रयोग किया जाता है 500 500 500 तरीके हैं ध्यान करने के समझे तो मैंने एक तरीका का प्रयोग कराया था पांच सौ तरीके है विचार न मिलते हो तो कपल ध्यान किया जाता है और स्नान आदि करके कम से कम वस्त्र अथवा एक छोटे मोटे वस्त्र पति पत्नी बहरे और बड़ी चादर ओढ़ के दोनों मिलके प्राणायाम करे बंद करके हवा है ऐसी व्यवस्था करके दोनों मिलके प्राणायाम करें प्राणायाम करके फिर दोनों मिलके साथ में जप करें ध्वनि करें तो श्वास का आदान प्रदान हो जाएगा और जप का भाव का भी प्रदान हो जाएगा तो मन के विचार मिल जाएंगे कपल ध्यान का तरीका है कपल ध्यान माना पति पत्नी शहीद का ध्यान शिचड़ा ध्यान होता है फिर गहरा ध्यान भी होता है कपल ध्यान पहले तो थोड़ा थोड़ा ऐसा आज, आज न भी फिर बहुत रस आएगा संसार व्यवहार भी बहुत सुधर जाएगा वो कपल ध्यान है ऐसे घर में झगड़ाबाजी होता है तो था भी थी मावे भी थे सब थे और चक्र यान करते करते करते करते आदेश था कि करते करते तुम गिरने की कोशिश न करना गिर पड़ो तो रुकने की कोशिश न करना जयराम जी के। और तुम अपना देहास छोड़ देना सूचन भी मिल रहे थे छोड़ दो अपने शरीर को फिर को सोओ दो तो आधी आधी चक्र लगाते लगाते लगाते कोई कहीं गया कोई कहीं गिरा कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा दिल के टुकड़े हजार वाली बात ऐसा हो गया ऐसा होते होते इंदु नाम की लड़की अभी बैठी है बीए पढ़ी है और उसके पिता के अच्छे धंधे वाले हैं पैसेदार हैं पैसेदार कहने का मतलब उसका जो पैसेदार होता है उसका बच्चा का हड्डिया जो है नाइलोन होती ने? तो नायलोन बेबी घूमते घूमते वो में गिर पड़ी समझे घूमते तो घूमते चक्र ध्यान में कहागिरी आप तो देखते नदी कितनी तो नदी की जो नीचे की बेखर आखिरी में नहीं मध्य की बेखर में वो गिर पड़ी एक आध घंटे के बाद पता चला कि एक लड़की कम होती बाकी के सब लोग हैं एक लड़की खोती जांच की स्वयं सेवको ने रात्रि का शायद समय था रात्रि का समय था ये स्वयं सेवक था तो एक लड़की वहाँ गिरी लेकिन वहाँ उसकी मस्ती चालू है फिर तो दो चार महिलाओं को लेकर गए उसको उठाया लाया तो बस सबसे एक नाखून तक को कुछ नहीं लगा समझ कर कोई आदमी वहाँ से जंप लगाए तो दो फ्रैक्चर जरूर होगा साबरमती की कपास और वो आप ज्यादा देख लेना कितनी खतरनाक है यहाँ तो कुछ ऊंचाई कम है वहाँ जो कुटिया है जहाँ पर गिरी थी आज वो ये दिखाएगा आपको जहाँ से वो गिरी थी वो जगह आपको दिखाएगा आप विश्वास भी नहीं करेंगे लेकिन सही बोल रहा है आप मान लेंगे गिरी और लड़की अभी खड़ी है यहाँ बैठी है हिंदू उसका नाम कुछ नहीं लगा जब दूसरे दिन प्रवचन हुआ तो इसका एग्जांपल प्रवचन में दिया गया कि देखो जो समर्पित हो जाता है तो कुंडली शक्ति भीतर की जो महमा है वो आदमी वो व्यक्ति की सुरक्षा करती है ये हमने पहले सुना था हिंदू के दृष्टान्त ऐसी प्रत्यक्ष देखने को मिला है आनंदमय माँ भाव में आ गए आनंदी माँ का नाम सुना होगा तुम लोगों ने वो भाव में आ गए चाणो कर्णाली के तरफ उनको आश्रम आश्रम था कोई नाव में बैठकर उस पार कहीं जा रहे थे तो हे भगवान हे माँ माए तो जल बन गया प्रभु तो जल बन गया प्रभु तो सब बन गया मेरे प्रभु प्रभु करके और नाव में बैठे बैठे देवी को इतना अहोभाव आ गया की नर्मदा जी के पानी को प्रभु समझ आलिंगन करने गये गुड परियोजना तो जानती नहीं और नर्मदा का कितना बड़ा होता है फिर भी वो मरी नहीं डूबी नहीं अभी तक तो जिंदगी तो जिसके कुंडली तो कुंडली योग जो है ना अनकंडीशनल सिलेंडर जो लोग बैठे ध्यान में कैसे ध्यान होता है बाबा जी कैसे शक्ति बार करते हैं या कैसे संप्रेक्षण शक्ति देते हैं ऐसा जो ट्राई करने को बैठोगे तो बाबा कुछ नहीं हम आपको दिखाना चाहो तो अभी भी नहीं दिखा सकता बाहर ऐसी लेकिन आप हाँ अनुभव कर सकते इलेक्ट्रिसिटी वाले लाइट वाले आप चाहें की बिजली हो रही आँखों से दिखाना चाहें तो वो नहीं दिखा सकेंगे बिजली जो पसार होती है ना सोने की तार से तांबे की तार से एल्यूमिनियम की तार से अथवा चांदी की तार से वो बिजली पसार होती है आपको आंखों से दिखेगी नहीं फिर भी पसार हो जाती है आप हाथ से छूने जाओगे तो मिल दी डाय